शिव पुराण वायवी संहिता भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं किसी का निग्रह नहीं करते क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री मूर्ति शिव के द्वारा लोक हित के लिए ही किए गए हैं विद्वानों के दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है जब वह रागद्वेय से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है इसीलिए दंडनी अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा पहले शाम आदि तीन उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहित कर कहते हैं जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लक्षित कैसे किया जा सकता है लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही लियुप्त होते हैं परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते स्वभाव ही पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है कोयले या अंगार को नहीं उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं दूसरों को नहीं जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है अतः अच्छा कर्ता सदा स्वतंत्र होता है